खिलौन का चहा हसी की फुहार खुशी का गान पेड़ों पर झूले पतंगों की ढूर कच्ची कल्पनाओं का अंगोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेर खे नमस्कार आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बाल संसार में आज के हमारे वक्ता हैं डॉक्टर अजय शुक्ल जो एक व्यवहारिक वैज्ञानिक है आज हम बच्चों की स्वतंत्रता ज़िम्मेदारी शिक्षा और उनकी रुचियों को पोषित करने के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे आज बच्चों को सही दिशा निर्देश प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कर्म है यह न केवल उनके विकास में सहायक है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में भी मदद करता है आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आएगा बाले संसार, बाले संसार, नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल अच्छे होंगे आइए बाल संसार के इस एपिसोड में हम लोग कुछ नए बिंदुओं पर बात करेंगे जो हमारे से पहले जिन बातों को हमने सीखा बचपन में सही दिशा के बारे में बोध होना ये सारी बातों को अब आगे लेके चलते हैं जिसमें हम बच्चों के विकास के ऊपर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे और इसके साथ में आज हम लोग जो हैं कुछ संस्कारों के बारे में बात करेंगे शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहित करने के बारे में बात करेंगे आज़ादी और जिम्मेवार दोनों के बीच में बैलेंस कैसे रखें इस विषय को लेकर बात करेंगे और आत्मिक जागरूकती कैसे हो बच्चों में ये सारी बातें आज समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर अजय शुक्ला जी उपस्थित हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत आनंद में हूँ ओम शांति भाई जी ओम शांति तो आइए बच्चों को आज़ाद यानी स्वतंत्रता देने का सही तरीका क्या है और इससे उन्हें क्या लाभ हो सकता है जी आत्मा की स्वतंत्रता के संबंध में सभी लोग जानते हैं और जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वो जीव आत्मा के रूप में कार्य करती है और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा जतन करती रहती है कई बार वो विद्रोह भी करती है और कई बार सिस्टम के दबाव के अनुसार कुछ समय वो चलती है और फिर उसे लगता है कि जब मुझे अपने कार्यों की स्वतंत्रता का अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं उस स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए अपनी कला को विकसित करने का प्रयास करूँगी कहने का आशा यहाँ पर यह है कि मनुष्य सदा से ही स्वयं को स्वतंत्र रखते हुए गतिशील होना चाहता है बंधन और संबंध के संदर्भ में जितनी भी बातें आती हैं बंधन उसे वहाँ तक अच्छा लगता है जहाँ तक उसे सपोर्ट मिल रहा हो गाइडेंस मिल रहा हो या किसी दिशा में बढ़ने के लिए सतत अभिप्रेरणा मिल रही हो लेकिन वह संबंध हमेशा स्वीकार करता है क्योंकि संबंधों के बीच में एक सिचुएशन होती है जिसे हम अनकंडिशनल लव कहते हैं तो अनकंडिशनल प्रेम की स्थिति में जो आत्मा होती है तो उस समय उसको यह एहसास होता है कि अभी मुझे गतिशील होने में जितना भी सपोर्ट मिलेगा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है हमेशा मीन्स और एंड्स के बीच में आ, को रिलेशन स्थापित करने वाली जो सिचुएशन होती है वो किसी भी स्वतंत्र इकाई में जब गतिशील होती है तो वहाँ संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं ऐसी स्थिति में आत्मा के द्वारा या मनुष्य के द्वारा या बच्चों के द्वारा जब भी किसी कार्य को करने की पूर्णता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं तो वो स्व की स्वतंत्रता के प्रति ज़्यादा संचेतना से भरी होती है उसके पीछे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि जब हम किसी अभिरुचि को संपादित करते हैं तो उसमें आ, हम चाहते हैं कि इंटरवेंशन हो लेकिन कोई इंटरफेयर ना करे इंटरवेंशन में बहुत सारी संभावनाएं या फ्यूचर ऑस्पेक्ट को ले कर बातचीत हो, होती है लेकिन जब कोई इंटरफियर करता है तो हम अपनी कला और उसकी गतिशीलता में एक बाधा की महसूसता करते हैं और हमें लगता है कि हमारी क्रिएटिविटी पर एक हमला हो रहा है और जब किसी इंसान की सृजनात्मकता पर कोई दबाव पड़ता है तो वहाँ जो कुठारा घात होता है उससे वह कला संपोषित या पोषित होकर गतिशील होने की बजाय वहाँ वो महसूस होता है कि अभी इस कला को हम जितनी निष्पक्षता के साथ में प्रकट कर रहे थे जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे हम आनंद में थे तो उस आनंद में थोड़ी कमी आती है और वहाँ जो जीव है वो सोचता है कि अभी जो मुझे एकेडमिक प्रेशर आ रहा है या टेक्निकल प्रेशर आ रहा है या रिसर्च ओरिएंटेड कोई प्रेशर आ रहा है तो वो उस प्रेशर के अनुकूल अपना व्यवहार करने का प्रयास करती है तो ऐसी स्थिति में जब आत्मा के द्वारा या इंसान के द्वारा कोई व्यवहार संपादित हो रहा हो तो जो वो है जो इंसान निश्चित रूप से उस कला के साथ बढ़ना चाहता है उसकी उच्चता को प्राप्त करने में अधिक समय लगता है क्योंकि वह अपनी ओरिजिनलिटी से किसी के अनुसार अर्थात किसी की अपेक्षा और इच्छा के अनुरूप ढलने का प्रयास करता है यहाँ बाह्य तौर पर लगता है कि जो गाइड कर रहा है उसका प्रेशर है लेकिन वहाँ जो इंटरनल प्रोसेस होती है उसमें भावनाएं और अपेक्षाएँ आहत होती हैं इमोशंस तो हर्ट होती है लेकिन जो बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल न करने का जो दबाव होता है ऐसी स्थिति में वो जो कार्य हो रहा है वो छत विछत हो जाता है वो पूरा तो होता है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं आ पाती है जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है और जब हम लोग बच्चों की बात करते हैं बाल मन की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सेंसिटिव भी रहता है हमें बच्चों की गहराई को समझने की ज़रूरत होती है और उन्हें फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन फ्रीडम में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को खुला महसूस करेंगे और अच्छा कर पाएंगे इसीलिए उनको जो है आज़ादी दी जानी चाहिए दूसरा बच्चों को आज़ादी के साथ साथ हमें उन पे निगरानी भी रखना है अगर कहीं वो चूक रहे हैं तो उन्हें गाइड भी करने की ज़रूरत है वैसे स्कूल में बच्चे किताबों से ही पढ़ सकते हैं उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन टीचर इसलिए रहते हैं तो गाइड करने के लिए कोई बात बच्चा नहीं समझ पा रहे कोई शब्द उसके लिए नया आ रहा है तो उसमें टीचर उनको हेल्प कर सकते हैं इसीलिए वो चीज़ें टीचर्स वहाँ पर उपलब्ध होते हैं तो आइए ऐसे ही एक और सवाल आता है बच्चों को ज़िम्मेदारी सिखाने के लिए कौन कौन से घरेलू कार्य में शामिल किया जा सकता है डॉक्टर अजय शुक्ला इसके बारे में बताइए जी ये बड़ी अच्छी बात है कि जिम्मेदारी के साथ में एक और गुण हमारे पास में होता है वो है किसी कार्य के प्रति अकाउंटेबल होना कई बार जिम्मेदारी को कर्तव्य निष्ठा के साथ में जोड़ के देखा जाता है और ये कहा जाता है कि बड़ों ने हमको असाइनमेंट दिया है भले वो पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में हो सकता है घर के कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के संदर्भ में हो सकता है वहाँ बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं इसमें कई बार ये होता है कि हम केयरिंग तो कर रहे हैं और माता पिता अपने बच्चों की अच्छी नर्चरिंग करते हैं अच्छी पेरेंट उनके द्वारा होती है उनके व्यवहार में वो लविंग सिचुएशन को क्रिएट करने का प्रयास करते हैं लेकिन कई बार उन्हें लगता है कि जहां जैसे उदाहरण के लिए अगर फाइनेंशियली कोई डीलिंग की बात आती है तो माता पिता कहते हैं कि नहीं अभी आपने कहा कि स्कूल में फीस जमा करनी है तो ये फीस जो है हम लंच के टाइम में ऑफिस से छुट्टी लेके जमा करने के लिए आएंगे तो मेरा यहाँ पर यह कहना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बच्चों को हम दे देते तो उनके अंदर पैसे को केयर करके और स्कूल तक लेके जाना और उसे सावधानीपूर्वक जमा करना और फिर अपने गार्जियन को इन्फॉर्म करना ये सारी प्रोसेस हो सकती थी ठीक है इस बात को सुनने के बाद आपका ये लॉजिक आ सकता है कि भाई हम अगर दस हज़ार फ़ीस जमा करनी है और दस हज़ार उनके द्वारा गुम गए या किसी ने छीन लिए ऐसी स्थिति में हमारा लॉस हो जाएगा लेकिन मेरा यही कहना है कि ये टेन आज की बात नहीं है पुराने समय में तो दो सौ रुपये फीस होती थी उस समय भी गार्जियन के मन में डर था कि नहीं 500 रुपए ठीक है रुपए का मूल्य अभी उस समय ज्यादा था तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में सौ कि कि रुपए दिया है तो हमें खर्च भी करे और शाम को हमको हिसाब भी दे दें ऐसी स्थिति में जो फाइनेंस है उसके प्रति संचेतना हमारी ज्यादा रहती है मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आज आपने कुछ पैसे देके बच्चों की फीस जमा करा दी और बाईचांस मानिए कि वो पैसे डिस्ट्रॉय हो गए या किसी ने छीन लिए लेकिन वो बच्चे के साथ में एक लर्निंग आउट्सकम आएगा आप उसको बता पाएंगे कि आज ये पाँच सौ हज़ार रुपये आपसे छीन लिए गए या गुम गए या किसी कारण से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो जो सिचुएशन आज क्रिएट हुई है इसमें अगर हम लर्निंग आउटकम्स निकालेंगे तो जिम्मेदारी और जो अकाउंटेबिलिटी है उसका एहसास भी हम करा पाएंगे और आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद में आप उनको ज़िम्मेदारी देंगे ही तो उस कोई बड़ा नुकसान हो उससे हम बच जाएंगे तो यहाँ पर सैम्पल के तौर पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ पैसा अगर आप उनको देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली का बिल जमा करना है अब तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया लेकिन कई बार कुछ प्रोसेस आप मैनुअली करने का प्रयास करते हैं तो उस स्थिति में आप वहां पर चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और कई बार उनसे आप कुछ मंगवाते हैं ठीक है आपने कुछ वेजिटेबल्स मंगाए कुछ फ्रूट्स मंगाए हो सकता है कि वो जब ले आए तो रेट उन्होंने नहीं बार्गेनिंग किया होगा या वेजिटेबल्स वो ले आए तो क्वालिटी वाइज नहीं ले आ पाए तो इस प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है लेकिन एक न एक दिन शुरुआत तो हमको करनी है ना तो ऐसी सिचुएशन में हमारा फ़र्ज बनता है कि छोटे छोटे प्रयास अगर हम करते हैं मैं अभी एक वर्कशॉप कर रहा था छतरपुर में वहाँ पर सभी जो पढ़ने वाले लोग बैठे हुए थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और मुझे कहा गया कि इनके साथ में अकाउंटिबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी दोनों को लेते हुए कोई एग्जाम्पल जरूर आप दीजिएगा ताकि इनके जीवन में वो बात बैठ जाए तो मैंने एक उदाहरण दिया कि एक सोशल इवेंट पर आपको कहीं बुलाया गया है और आपने जाके उस इवेंट के ओनर को बोला कि भाई कोई वर्क अगर हो तो मुझे आप शेयर करें तो उन्होंने कहा कि गर्मी का समय है बाकी तो सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं कुछ आ, मटके आपको लेके आने हैं और उसके लिए कुछ मनी आपको हमने प्रोवाइड कर दी है अब ये वर्क करते समय अचानक क्या हुआ कि आप आते हैं और किसी कारण से गाड़ी आ, से डैमेज होता है कुछ डेसिंग सिचुएशन हो जाती है और मटका फूट जाता है अब वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी मेरी कि भाई मैं एक कोई जिम्मेदारी पूर्ण कार्य को, को करूँ और इस कार्य के होने या उसकी सफलता का जो संकेत है जो परिणाम वो भी शेयर करूं लेकिन उसके पहले ये घटना घट गट गई ऐसी सिचुएशन में आप ब्लैंकली अगर जाके कहते हैं कि जो रिस्पांसिबिलिटी आपने दी थी वो मैं कर रहा था और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और पुनः मुझे पैसा चाहिए तो वहाँ पर हमारी जो थोड़ी सी लापरवाही है वो हाईलाइट होती है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि ये ठीक है कि वो मटके टूट गए हैं तो आपने उसका जो पीसेज है वो ला दिखा दिया कि ये डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी बजाय हम पैसा अरेंज करके और वहाँ व्यवस्था को फुलफ़िल करने का प्रयास करते और चीज़ें जो सिस्टमेटिक वहाँ चल रही थी और लोगों को गर्मी के समय ठंडे पानी या मटके के पानी की आवश्यकता थी वो पूरा हो जाता तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि ये सारी प्रोसेस करने में अगर आपने इस चीज़ को फुलफ़िल कर दिया और मैनेज करके सारा चीज़ें वहाँ जमा दी तो उसमें बाद में एक फीडबैक शेयरिंग हो सकती है या आपकी इस इंसिडेंट घटना को किसी ने देखा हो और वो बाद में शेयर करते कि भाई इनसे ये गलती हो गई थी या किसी ने डैश उनको गाड़ी पर दिया था तो चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी उसके बावजूद भी इन्होंने और का भी निर्वहन किया तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो हम परिवार में बच्चों से करा सकते हैं और उन्हें उस चीज की इंपॉर्टेंस से अवगत करा सकते हैं कि फिनेंस के साथ साथ में हम किसी वर्क प्रोसेस को करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या क्या मेजर प्रिकॉशंस रखना चाहिए और कुल मिला हमारी ये सावधानी भविष्य के लिए एक गाइडलाइन के रूप में हमें मदद भी करती हैं जी जी जी डॉक्टर राजेश शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया है आइए आगे बढ़ते हैं और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत उसके बाद फिर बात करेंगे और इसी विषय को लेकर हम लोग कुछ नई बातें आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे जिसमें शिक्षा और ज्ञान के महत्व के बारे में समझने के कुछ नए तरीके के बारे में सुनेंगे आप सुनाए हैं बाल संसार सुनते रहो मुस्कराते रहो सच्चे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में और बढ़िया अच्छी बातें आपने सुनी ब्रेक के पहले और अब जो है ब्रेक के बाद आप सभी को फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी से जोड़ना चाहूँगा मैं शिक्षा और ज्ञान के महत्व को बच्चों को समझाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने जा सकते हैं या उनको बताए जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है जीवन में जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो उस स्थिति में हमारा एक फर्ज बनता है कि ज्ञान को हम सही राह पर ज्ञान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम ये वेद वाक्य है तो श्रद्धा को कैसे इनक्रीस किया जाए और वो शिक्षा को न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी हम उसका अनुकरण कर पाएं उसके लिए हमें उसके बोध तक पहुँचना पड़ेगा अर्थात उसमें अनुभवजन्य स्थिति को शामिल करना पड़ेगा यहाँ कई बार होता है कि हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उस ज्ञान का जो उपयोग है जैसे अगर हम धर्म क्षेत्र में आते हैं मुझे आत्मज्ञान हो गया है या आत्मस्थिति में मैं रहता हूं लेकिन आत्मा का मैं शुद्ध उपयोग नहीं कर पा रहा हूं उपयोग इन द सेंस यहां पर यही कि मुझे जब इस बात की अनुभूति हो गई कि मैं जीव आत्मा हूं और मुझे जनकल्याण या स्वयं के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए और उसमें जब नहीं मैं संलग्न हो पाता हूँ तो मैं खुद अपने आप से एक ऑटो सजेशन के माध्यम से क्वेश्चन करता हूँ कि इस ज्ञान का उपयोग मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ तो इसी प्रकार से जब लौकिक हम ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें कुछ भी हम गेन कर रहे हैं उस गेनिंग सिचुएशन में हम ये जरूर देखें कि जिस ज्ञान को हम प्राप्त करने जा रहे हैं उसमें हमारी लगन हमारा समर्पण और हमारी मन स्थिति किस प्रकार की है और क्या क्या रिसोर्स हमारे पास में अवेलेबल है जब इस ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे तो इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे जब यूटिलाइजेशन की बात आती है तो वहां पर ज्ञान को प्राप्त करने का जो हमारा ध्येय होता है वो डिफरेंट लेवल पर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और वाइल्ड रेंज में चला जाता है हम केवल फॉर द टाइम बिंग नहीं पढ़ते हैं अर्थात बच्चों को जब ये पता चल जाए कि नंबर का खेल आ, कुछ समय के लिए सर्टिफिकेट में हो सकता है लेकिन जीवन में इन नंबर का फिर उपयोग नहीं हो पाता है एवरेज मार्किंग जो हो रही है इस समय वो आ, 50 टू 60 होती है लेकिन हम चाहते हैं कि 70 टू 80 हम मूव करें तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको डेफ्थ में जाना पड़ेगा गो थ्रू द बुक ये वाली सिचुएशन को फॉलो करना पड़ेगा हाउ टू रीड हम इस बात का विश्लेषण हमें करना पड़ेगा कि कैसे पढ़ें हम और क्या पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें कि वो न केवल नॉलेज के बेस पर मेमोरी तक रहे बल्कि हमारे अंदर वो फिल्टर होके रियलाइजेशन के बेस पर भी आए और उससे कुछ लर्निंग आउट्सकम निकाल के हम अपने जीवन में उसका प्रयोग कर पाएँ और ऐसी स्थिति अगर आती है तो यहाँ पर हम ये इस बात की संतुष्टि अभिव्यक्त कर सकते हैं कि ज्ञान को हमने अलग अलग तरीके से उठाया है और हमारा जो हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको भी हमने डेवलप करने का प्रयास किया है और ये जीवन व्यवहारिकता के सेंस में कितना हमें मददगार हमारे लिए बन सकता है उन सभी आधार को भी हमने बहुत गहराई से यहाँ विश्लेषण करने का प्रयास किया है कुल मिला के हम केवल पठन पाठन तक सीमित नहीं हैं बल्कि हम मनन चिंतन की ओर भी उन्मुख हुए हैं क्योंकि जब भी आप पठन और पाठन करते हैं पठन की क्रिया में हम आप केवल रीडिंग की बात नहीं करते बल्कि पाठन के साथ साथ में पठन और दोनों हम बात करते हैं तो कोई हमें पढ़ाता है उसके प्रति भी हम काफ़ी सिंसियर होते हैं उसमें हम बहुत सारे नोट्स बनाते हैं की पॉइंट्स को डेवलप करने का प्रयास करते हैं तब जाके हमारा पठन पूर्ण होता है और उसके बाद मनन चिंतन की प्रक्रिया आती है और मनन-चिंतन की प्रक्रिया के बाद में उसमें हम देखें कि उसका स्टडी सर फॉर डिलईट सर फॉर अर्नामेंट एंड सर फॉर एबिलिटी ज्ञान जो है हमारे अंदर एक योग्यता विकसित करता है और योग्यता से पूर्व हमें आनंद देता है अध्ययन और आनंद के संबंधों को हम देखने और जानने और सुनने और समझने का प्रयास करते हैं अनुभव लेने का प्रयास करते हैं तो वह जो ज्ञान है वो हमारे लिए लोकोपयोगी स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है कल्याण में भी उपयोगी बन जाता है तो हमें अध्ययन करते समय सीखते समय या उस शिक्षा को ग्रहण करते समय इस बात का बोध अवश्य होना चाहिए कि जिस शिक्षा को हम ले रहे हैं जिस विद्या के प्रति हम निष्ठावान है उसका जो गुण सूत्र है वो हमें जरूर याद रखना चाहिए कि विद्या ददाती विनियम विनिया पात्रता पात्रत्वाद धनम अपनौती धनाद धर्म तथा सुखम जी जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि इस तरह से बच्चों को जो है हम लोग बहुत सारी चीजें समझा सकते हैं लेकिन वही उनको समझाने का तरीका थोड़ा सा नया भी हो और अलग भी हो अब आखिरी प्रश्न पर आते हैं बच्चों की रुचियों और प्रतिभाओं को पोषित करना यानी उसको बढ़ावा देने के लिए माता पिता को क्या क्या कदम उठाने चाहिए जी अजय शो हाँ बहुत ही सटीक प्रश्न है और आज के वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता भी है कि जब बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं और ख़ासकर उस स्थिति में जब वो पर्टिकुलर अपने इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं और इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करते ही उनके अंदर एक खुशी व्याप्त हो जाती है और वो खुशी कई बार हमें दिखाई भी देती है और जब वो माता पिता के आई कॉन्टैक्ट में आते हैं या गुरुजनों से जब ब्लेसिंग लेते हैं तो उस समय वो जो उनके चेहरे पर संतोष होता है और बार बार वो भौतिक रूप से भले ही आपको थैंक्स नहीं दे रहे हैं लेकिन वो अंतरात्मा से आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं आपको इक्नॉलेज करते हैं आपके प्रति आभार से भरे होते हैं तो ये सारे अगर उनके अंदर हो रहे हैं, तो प्रयास दिया है जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है वह हमारी जी, हमारे उन बच्चों के जीवन में न केवल बल सफलता बल्कि उपलब्धियों के साथ सृजन को एक नया आयाम देता है और यह आयाम ही उनके जीवन की द्रुत गति से बड़ी ही तीव्रता से आगे बढ़ाता है और उस आगे बढ़ने में वो सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और अकाउंटेबल भी होते हैं और उन्हें लगता है कि जो माता पिता हमको मिले हैं उन्होंने जो हमें ज़िंदगी दी है उसमें ये एहसास हमें हो रहा है कि आज हम अपनी ज़िंदगी को जी भर के जी पा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट एरिया किसी भी मानवीय संवेदनाओं को दीर्घकालीन समय तक मदद करता है उस स्थिति में जीने के लिए जहाँ पर वह केवल खुशी बल्कि अपने आप को उस विषय और विषय वस्तु के साथ में आनंद में डुबा लेता है और ऐसी स्थिति में उसके पास में सृजन के जितने भी आयाम निकलते हैं उसमें नवाचार की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और यही परिणाम है कि आज देखिए कि एकेडमिक कोर्सेज़ के अलावा जितना भी ज्ञानार्जन बच्चे कर रहे हैं जब उनकी हॉबीज़ को वो हम सपोर्ट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि अभिरुचि के अनुसार जब वो आगे बढ़ते हैं तो एकेडमिक या टेक्निकल या प्रोफेशनल या रिसर्च से ज़्यादा उनकी अभिरुचि से संबंधित एरिया में वो अपने करियर भी बना सकते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ जीवन उनको जीना है और एक लंबा समय उनको बिताना है और वहाँ एक छोटा सा समाज में विड्रावल का जो शब्द है कि वो अगर बोर हो जाते हैं किसी सिचुएशन में आपके प्रेशर के कारण तो वहाँ उनकी लाइफ भी कोलअप्स होती है और करियर भी कोलअप्स होता है तो दोनों को आपने बचाया है निश्चित तौर से बच्चों के मन में एक भाव हमेशा जिंदा रहेगा कि माता पिता हों यही हो और इतने अच्छे माता पिता को प्राप्त करके वो बच्चे धन्यता को प्राप्त होते हैं जी चलिए डॉक्टर राजेश शुक्ला जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत सारी शुभकामनाएं आपको बहुत ही अच्छा जानकारी आपने दिया हमारे बच्चों के लिए और हमारे माता पिता भी शायद आपकी बातों से सहमत होंगे कि उन्हें भी क्या करना है ये आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं मुझे लगता है ये अच्छा कॉम्बिनेशन है जहाँ बच्चे और माता पिता दोनों को जो है अपनी बौद्धिक क्षमता को अपने मन को खुला करने के लिए ओपननेस लाने के लिए और सहजता से हर चीज़ को स्वीकार करते हुए सीखने की मनोस्थिति में डालने के लिए आपके ये विचार बड़े ही काम आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कार्यक्रम को सुनते हैं तो उनका फीडबैक हमें मिलता है कि उन्हें अच्छा लग रहा है और ये कहाँ सुनने को मिलेगा इस तरह की बातें जो है और कब आएगा ये चीज़ें जब सुनने को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है तो आइए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह की कुछ नई बातें लेकर आप सुन रहे हैं बाल संसार सुनते रहो मस्कर रहो। बाल संसार, बाल संसार। नमस्कार कार्यक्रम के मुख्य बिंदु स्वतंत्रता और जिम्मेदारी सिखाएं बच्चों को धीरे धीरे स्वतंत्रता प्रदान करें और उन्हें अपनी पसंद बनाने और निर्णय लेने की अनुमति दें। उन्हें ज़िम्मेदारी सौंपें जैसे घर के कामों में मदद करना जिससे उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित हो सके उनकी गलतियों से सीखने दें और उनसे डरें नहीं शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहित करें बच्चों को शिक्षा और ज्ञान के महत्व के बारे में सिखाएं और उन्हें नई चीजों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करें उन्हें किताबें पढ़ने प्रश्न पूछने और दुनिया के बारे में जानने के लिए प्रेरित करें स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें रुचियों और प्रतिभाएं को पोषित करें बच्चों को विभिन्न गतिविधियों और रुचियों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करें उनकी प्रतिभाएं को विकसित करने में मदद करें चाहे वह कोई विशेष कला हो या खेल निष्कर्ष बच्चों को सही दिशा निर्देश प्रदान करना एक महत्वपूर्ण कर्म है यह न केवल उनके विकास में सहायक है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में भी मदद करता है फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ तब तक के लिए नमस्कार आशा है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रहा होगा खिलौनो का चहा पेड़ों पर झोले पतंगों की ढूर कच्ची कल्पना का अंगोल भंडार कभी राजा, कभी रानी का खेर कभी रभी कोने में, में। सीखने के ललक सवालों की शरीर va sansar dara sada ke takali